मंत्र पाठ हरे अच्छा। मंत्राठ सहनावते सहनऊ भुनत्म करवा वह तेजस्नावी समस्त वही शांति शांति शांति चलिए आपका इस साधन पाद योग में साधन पाद के तेरह में सूत्र में स्वागत है हमने कल जो है है था था क्लेश मूलक कर्माशय वेदनीय कर्माशय जब क्लेश मूलक होता है जो कर्माशय कर्मों का जो समूह है जो कर्मों का समूह है जब क्लेश मूलक होता है तभी वह दृष्ट और अदृष्ट जन्म में फल को देने वाला होता है दृष्ट जन्म और अदृष्ट जन्म में अनुभव के योग्य होता है हुआ फल तो कर्माशय का मूल हो गया क्लेश को ध्यान रखना अब आगे करें सती मूले उस क्लेश के मूल होने पर मानी जैसे क्लेश के मूल होने पर कर्माशय दृष्टादृष्ट जिस जन वेद नहीं होता कर्माशय तभी बनता है जब क्लेश मूल हो कर्माशय का मतलब समझते हैं ना जी जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का, का जो चित्त पर जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का जो संस्कार चित्त पर बनता रहता है वो कर्माशय है वो कर्म माने वो जो बनता बनता हुआ जो समूह रूप में होता है वो कर्माशय होता है यह भी एक संस्कार है कर्माशय भी एक क्या है संस्कार कल भी साथ में बोला था कब बोला था की संस्कार दो प्रकार का हो गया एक कर्माशय रूप संस्कार और एक वासना रूप संस्कार समझ गया हां जी कर्माशय रूप संस्कार और वासना रूप संस्कार ये इसमें आएगा अभी तो क्लेश मूलक कर्माशय ऐसे ही क्लेश मूल होने पर कर्माशय का जो विपाक है सती मूले तद विपाक को जात्यायुर्भ होगा बोल रहे हैं सती मूले माने मूल के होने पर क्लेश के होने पर अविद्या राग द्वेश अभिनिवेश जो पांच क्लेश हैं इस क्लेश के होने पर तद विपाक उनका जो विपाक है कर्माशयस या कर्माशया नाम विपाक कर्मों का जो समूह है या कर्माशयस कर्मों का जो समूह है उसका जो विपाक है उसका जो विपाक माने फल विपाक का मतलब क्या होता है फल फल फल तो कर्माश का जो विपाक है जाति आयु भोग मने कर्माशयों के विपाक जो जन्म आयु और भोग भोग माने सुख दुख के साधन भोग का मतलब क्या है जी सुख दुख के साधन हाँ व्यक्ति भुजते सुखम दुखम ये न मैने या यही ही भोग बहुत जाती है मतलब भुजते सुखम दुखम ये ना, सुखम दुखम ये न सुखम सुखम ये न जिससे व्यक्ति सुख और दुख भोगता है ये न साधरे जिस साधन से सुख दुख कु व्यक्ति भोगता है उसका नाम है यहाँ पर भोग तो क्लेश मूल होने पर ही कर्माशयों का जो फल जाति आयु भोग होता है जन्म होता है अर्थात कहने का अभिप्राय क्या हुआ कहने का अभिप्राय ये हुआ कि व्यक्ति का जो जन्म होता है किसी भी व्यक्ति का ब्रह्मा से लेकर के अग्नि वायु आदित्य अंगिरा से लेकर के आज तक के जितने भी व्यक्ति हैं और विशेष रूप से विशेष रूप से मैथुनी सृष्टि की बात है वो लोग तो अमैथुनी सृष्टि में हैं वो अमैथुनी सृष्टि में है उनको अलग कर दीजिए ब्रह्मा इत्यादि को मैथुनी सृष्टि में जो जो भी मां के गर्भ से जन्म लिया है तो जन्म आयु और भोग जो है वहां तभी होता है जब उसके मूल में कर्माशय जब उसके मूल में क्लेश हो क्लेश नहीं होगा जब तक तब तक कर्माशय नहीं बनेगा जब तक कर्माशय नहीं होगा तब तक जन्म आयु भोग नहीं होगा समझ गया जी जी तो चाहे वह राम हो चाहे वह कृष्ण हो चाहे वह दयानंद जी हो चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो जिसने भी जन्म लिया है उसके मूल में कर्माशय है उसके मूल्य में क्या जी उसके मूल में कर्माशय और कर्माशय का मूल है क्लेश उसके मूल में क्लेश है उस क्लेश के कारण ही उसका कर्माशय बना है और कर्माशय के कारण इसको जन्मायु भोग हुआ इसलिए करें सती मूले तद विपा को जाच आयुर्भोग भवंती भवंती का अध्यार कर लेंगे कि क्लेश के क्लेश मूल होने पर क्लेश जो है उसके होने पर मूल होने पर तद विपाक का उस कर्माशय का जो कर्माशय के विपाक जाति जन्म आयु जो जीवनावधि है और भोग सुख दुख के साधन प्राप्त होते हैं होते हैं समझ गए हां जी अब इसका भोग जो है शब्द उसका अर्थ एक्सपीरियंस भी है साथ में भोगना या खाली सुख, सुख दुख के साधन उनको मिल माने वो फल है ना जी तो साधन मिलेंगे ना उसको और उसी से व्यक्ति को सुख दुख होगा ना हाँ ठीक है वो तो है तो भोग कर सकते जब व्यक्ति व्यक्ति हाँ, हाँ, जब जन्म लेगा जन्म के साथ साथ उसकी आयु भी होगी अच्छा अच्छा हाँ, जी उसकी जीवनावधि जो है जैसे मनुष्य की आयु पशु की आयु पशु में भी कुत्ते बिल्ली गाय भैंस कछुआ इत्यादि जितने भी हो गए है न जी को कोडाइल जो जो जन्म है जाती है मनुष्य एक जाति हो गई पशु एक जाति पशु में भी कुत्ता एक जाति हो गया इत्यादि जितने भी जाती है और जाति जब है तो उसका जीवनावधिक मिलेगा और उसी के आधार पर क्लेश मूल होगा तभी होगा और फिर जो है उसके साधन भी उसको मिलेंगे भोगने के जो साधन है सुख दुख के भोग के जो साधन है वो भी मिलेंगे समझ गए तो यहाँ पर प्रश्न व्यक्ति ये कर सकता है कि भाई सती मूल्य अर्थात क्लेश के होने पर कर्माशक कर विपाक जन्मायु भोग है इसका मतलब ये हुआ इसका उल्टा ये हो सकता है कि भाई क्लेश यदि नहीं होगा क्लेश जब उच्छिन्न हो जाएगा क्लेश जब नष्ट हो जाएगा तो जाति आयु और भोग के साधन नहीं होने चाहिए कि नहीं ये ऐसा अर्थ निकलता कि नहीं निकलता आगामी के लिए हो जाएगा आगे के लिए हो जाएगा पीछे के लिए तो नहीं होगा मगर मन वो तो ठीक है यहाँ पर जो सूत्रार्थ का कुछ व्यक्ति ऐसा अर्थ न करने लग जाए कि मूल के होने पर उसके विपाक जात चाह मूल के होने पर उसका विपाक जातु क्लेश के होने पर कर्माशय का विपाक जाति आयु भोग होते हैं तो क्लेश के होने पर कर्माशय का जाति आयु भोग होते हैं इसका ये अर्थ नहीं कर लेना चाहिए कि क्लेश उच्छिन्न हो जाएगा तो उस समय जाति आयु भोग नहीं रहेगा मतलब मृत्यु हो जाएगी या कुछ हो जाएगा सो बात नहीं है जन्म तो रहेगा जन्मा तो रहेगा ही आयु भी रहेगा भोग भी रहेगा वो जो है यहाँ पर जो कहा गया कि यहाँ पर ये भाषकर ने इसका समाधान दिया है उन्हीं के बातों को मतलब प्रकाशित किया है महर्षि पतंग जी के जो भावना थी उसी को स्वीकार किया है बोल रहे कर्मासे की कर्मासे का जो फल है कर्मासे का जो फल है जन्म आयु भोग इसकी शुरुआत होने के समय क्लेशों की सत्ता का होना अनिवार्य है समझ गए जी कर्माशयों का जो फल है जाति आयु भोग उसके वो जाति आयु भोग रूपी जो फल है ये इसके शुरुआत के फल जब शुरू हो प्रारंभ हो रहा होगा उस समय क्लेश की सत्ता का होना अनिवार्य है फिर उसके बाद में वह फिर फल जो है मिलता रहे तब तक क्लेश बना रहे कोई आवश्यक नहीं है वह बीच में योगी जो है उस क्लेश को उच्छिन्न कर सकता है उच्छि योगी जो होगा तो क्लेश को समाप्त कर देगा विद्या रागवीस इत्यादि के असंप्रदाय समाधि के द्वारा परंतु वो जो है यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर यह कह रहे हैं कि सत्सु कर्माशयो विपाकार भवती बोल रहे की क्लेश के विद्यमान होने पर कर्माशय विपाक का आरंभ करने वाला होता है विपाक का विपाकार होता है विपाक का आरम्भक होता है आरंभ करने वाला होता है माने जन्म आयु भोग जो विपाक है इसको आरंभ करने वाला कर्माशय कब होता है जब क्लेस विद्यमान होता है तो जब जन्म आयु भोग जो जिस समय माने कर्माशय जो कर्माशय जन्म आयु भोग को देने वाला है तो जब वो कर्माशय उस समय अविद्या उसके अंदर है अभी वो अविद्या से युक्त जो कर्माशय विपाक के समय है इसीलिए वो जन्म आयु भोग को आरंभ कर रहा है तो ये सबसु कलेश कर्माशयों विपाकार न उच्छिन्न क्लेश बोला अर्थात जिस कर्माशय का क्लेश उच्छिन्न हो गया क्लेश मूल उच्छिन्न हो गया है क्लेश रूपी जो मूल है नष्ट हो गया है वो जो है भी नहीं होता जिस क्लेश मान क्लेश रूपी मूल उच्छिन्न हो गया है जिस कर्माशय का अर्थात जब योगी योगी जो है जब समाधि लगाया और समाधि लगाते संप्रजा समाधि इत्यादि के माध्यम से अविद्यास्मिता राग सबनिवेश इत्यादि को उच्छिन्न कर दिया और उसके बाद भी वह कर्म कर रहा है वो जो कर्म तो कर रहा है परंतु वह कर्म विपाकार नहीं होगा समझ गए जी हाँ जी वो कर्म विपाकार नहीं होगा भी तभी होगा जब जिस कर्म के मूल में अविद्या होगी जिस कर्म के मूल में क्लेश होगा जिस कर्म के मूल में क्लेश होगा वही क्लेश विपाक को आरंभ करेगा परंतु जिस कर्म के मूल में क्लेश नहीं हो, होगा उच्छिन्न हो गया होगा तो वह उच्छिन्न क्लेश मूल कर्माशय कर्माशय का यहां पर विशेषण है वह कर्माशय कर्मों का जो समूह जो कर्म किया जाता है वो विपाकार नहीं होता है समझ गया जी हाँ इसलिए विपाकार यहां पर शब्द दिया गया है इसको एक बार और हम आ, एक बार हम समझा देते हैं कि जो कर्म फल संबंधी जो ये योग का सिद्धांत है इसको इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है इस बात को प्रकट करने की जो है चेष्टा यहां पर भाषकर ने की है यदि इस सूत्र का साधारण रूप से हम यदि अर्थ करें कि क्लेश नामक जो कर्म है मतलब ना क्लेश नामक क्लेश रूपी मूल के रहने पर सती मूले मान क्लेश जो है नामक जो कर्म का जो मूल है उसके रहने पर ही कर्माशय का विपाक होता है जो करते हैं कि क्लेश के रहने पर ही कर्माशय का विपाक होता है इसका मतलब लग... और क्लेश के उच्छिन्न हो जाने पर कर्माशय का विपाक नहीं होता कर्माशय का विपाक नहीं होता जाति आयु भोग नहीं होता तो इस बाले में साधारण रूप से यदि अर्थ करते हैं कि क्लेश मूल रहने पर ही क्लेश नामक मूल कर्म मूल के रहने पर ही कर्म का जो मूल क्लेश रहने पर ही कर्माशय का विपाक होता है और क्लेश के उच्छिन्न हो जाने पर कर्माशय का विपाक नहीं होता है तब यहाँ पर एक बहुत बड़ी जो है अनुपपत्ति का सामना करना पड़ेगा क्या वह क्या है यदि ऐसी मान्यता करेंगे तो इसके अनुसार जो है जब विवेक ख्याति हो गई जब हमने दग्ध बीज कर दिया तो विवेक ख्याति के द्वारा क्लेशों का जब उच्छेद हो गया तो उच्छेद हो जाने पर जो प्रारब्ध कर्माशय है, उसका फल नहीं होना चाहिए। परंतु उस दशा में भी प्रारब्ध जो है प्रारब्ध जो कर्माश समझते समझते ना जी हाँ। जो पीछे का हम प्रारब्ध कर्माशयों का विपाक होना तो स्वीकार किया ही गया स्वीकार होता है तो इस बात को निराकरण करने के लिए भास्कर ने कहा कि कर्माशय का फल जब तक मिलता रहे कर्माशय का फल जो है जब तक मिलता रहे तब तक क्लेश की क्लेश की सत्ता रहे ही क्लेश हो ही ये कोई जरूरी नहीं है बोलते हैं ये तब तक क्लेशों की सत्ता स्वीकार करना यहाँ पर सूत्रकार का भिपाय नहीं है बल्कि कर्माशय का जब फल मिलने की शुरुआत होने के समय जिस समय कर्माशय का जो फल है वो जब मिलने का प्रारंभ हो रहा है उस समय उस समय क्लेशों की सत्ता होना जरूरी है फिर उसके बाद वह जब तक वह फल मिलता रहेगा तब तक क्लेश बना ही रहेगा क्लेश बने ही रहे या बीच में उच्छिन्न हो जाए इसमें कोई भी अंतर नहीं होता इसलिए यहाँ पर भास्कर कहते हैं सत्सु क्लेश कर्माशय बिपा कारम्भ होती क्लेश बोला माने कि कर्माशयों का विपाकारंभी होने के समय कर्माशय जब विपाकारंभी होता है क्लेशमूलक कर्माशय कर्माशय विपाकारंभी यदा भवती मैने कर्माशय जब विपाकारंभी होता है कर्माशय यो का जब विपाकारंभी होने के समय उस समय क्लेश की सत्ता होने पर मने इसमें कर्माशय भी यदा भवती मैने जब कर्माशय विपाक फल देना आरंभ करता है उस समय क्लेश के होने पर उस समय क्लेश की सत्ता होनी बा, की बात कही तात्पर्य है कि मैने क्लेश होने पर कर्माशय हो, मैने कर्माशय विपाकार तभी होता है जब क्लेश मूल होता है क्लेश रूपी मूल रहता है तो इसलिए अर्थात बोल रहे हैं कि क्लेशों की सत्ता की अनिवार्यता मान विपाकार होने के समय प्राणी में क्लेशों की सत्ता होनी चाहिए अनिवार्यता किंतु पूरे विपाक काल में जिस समय जन्म आयु भोग है उस समय तक क्लेशों की सत्ता की अनिवार्यता या शर्त नहीं है मैंने कर्माशय क्लेशों के रहने पर ही विपाकार होते हैं फल भी नारंभ करते हैं और क्लेश रूपी मूल के उन्न हो जाने पर कर्माशय फल देना प्रारंभ नहीं करते हैं फल विपाक नहीं होते हैं ये इसमें कहा गया गया जी जी ये उदाहरण दिया है कि यथा तंडुला प्ररोह समर्था उदाहरण कि जैसे तुषा से अवनब्ध तुषा कहते हैं जो चावल है ना चावल के ऊपर वाला जो भाग होता है ना जी उसका नाम तुषा तो है भूसी जिसको कहते हैं ना जी तो उस भूसी से ऊपर जो होता है चाप ने धान देखा हुआ है ना जी हाँ जी चावल मैं तुषा से अर्थात भूसी जो है उससे अवनब्ध जो जुड़ा हुआ युक्त जो शाली तंडुला है जो चावल है शाली धान्य है वो औ, और अदग्ध बीज भावा जो दग्ध बीज को प्राप्त नहीं हुआ है जिसको जलाया नहीं जो दग्ध बीज नहीं हुआ था, जिसके बीज को जलाया नहीं गया हुआ है समझ गया जी हां मैंने अदग्ध बीज भावा शाली तंडुला मने दग्ध बीज को न प्राप्त हुआ जो शाली तंडल है जो जले हुए नहीं है तो अदग्ध बीज भाव वाले जो शाली तंडल है जो जला हुआ नहीं है जो भुना हुआ नहीं है ऐसे शाली तंडुल जो है प्ररोह समर्था भवंती वह जो है अंकुरित होने में समर्थ होता है उत्पन्न होने में समर्थ होता है प नीत तुषा दग्ध बीज भावा भा। बोल रहे हैं कि जिस शा, शाली तंडुल के ऊपर से तुषा को अपनीत कर दिया है अलग कर दिया है निकाल दिया गया है और या दग्ध बीज भावा निकाल दिया गया है यदि नहीं निकाला है परंतु उसको दग्ध बीज कर दिया गया है उसको जला दिया गया हुआ है तो जले हुए जो शाली तुंडल है जले हुए माने भूसी निकले हुए या जले हुए जो शाली टुंडल है तंदुल है वह प्रारोह समर्था न भवंती न कि प्ररोह अंकुरित होने में समर्थ नहीं होता है वह उत्पन्न होने में समर्थ नहीं होता है तो जैसे तुषार से अवनग्ध और दग्ध बीज को न प्राप्त हुआ शाली टुंडल जगा हो जल न जले हुए शाली चावल अंकृत होने में समर्थ होते हैं और अपनी जो तुषा जिसके अंदर से तुषा भूसी को निकाल दिया गया है जिस चावल के अंदर से और अथवा जो जला दिया गया उस जले हुए साले तुंडल जो है प्ररोह समर्था माने अंकृत होने में समर्थ नहीं होते वैसे ही तथा माने वैसे ही तथा क्लेशावन अधा जब कर्माशय क्लेश अविद्या राग अभिवेश जो क्लेश है इससे अवनब्ध हो जाता है युक्त हो जाता है तो क्लेश से अवनब्ध क्लेश से युक्त क्लेश से सना हुआ जो कर्माशय है वह कर्माशय विपाक प्ररोही भवती विपाक को देने में समर्थ होता है विपाक को प्ररोही मान विपाक जन्म आयु भोग रूपी तो मैंने जन्म आयु भोग को देने में आरंभ करने में समर्थ होता है विपाकारोही तो मैंने विपाकारोही तभी होता है जन्म आयु भोग का जन्म आयु भोग तभी होता है जब क्लेश से अवलब्ध हो कर्माशय न अपनीत क्लेश न प्रसंख्यान दग्ध क्लेश बीज भावो वा वी बोल रहे हैं। जब क्लेश जिस के अंदर से अपनीत हो गया है या अपनीत जो क्लेश वाला जो कर्माशय है ऐसा कर्माशय कर्मों का समूह जिसमें से अविद्या राग द्वेष द्वेश अपनीत हो गया है नष्ट हो गया है निकल गया हुआ है या प्रसंख्यान रूपी अग्नि के द्वारा समाधि रूपी अग्नि के द्वारा जो है संप्रज्ञात समाधि असंप्रज्ञान समाधि संप्रज्ञात समाधि या विवेक ख्या रूपी अग्नि के द्वारा दग्ध कर दिया गया है दग्ध क्लेश बीज भावों दग्ध कर दिया है क्लेश रूपी बीज को मैने मैंने दग्ध कर दिया है क्लेश रूपी बीज जिस कर्माशय जिस कर्माशय का जो मैंने प्रसंख्यान अग्नि के द्वारा दग्ध क्लेश बीज भावो कर्माशय कर्माशय का विशेषण है कि दग्ध क्लेश रूपी मैने जले हुए जले हुए क्लेश रूपी बीज भाव वाले कर्माशय बीज को प्राप्त हुआ कर्माशय क्लेश रूपी बीज मैंने जले हुए क्लेश रूपी वीज वाला कर्माशय कर्माशय प्रसंख्या के द्वारा वह जो है ना, वो जो है कर्माशय वो जो कर्माशय है विपाक प्ररोही नहीं होता है ये कह रहे कि कर यहां पर न विपाक प्ररोही भवती अपनीत क्लेश हो जो अपनीत क्लेश है जिस जिस मैंने अपनीत हो गया है क्लेश जिस कर्माशय में जिस कर्माशय से मैंने अर्थात जिस कर्माशय में से क्लेश अर्थात कहने का प्राय हुआ अपनीत क्लेश वाला कर्माशय जिस क्लेश में से कर्माशय समाप्त हो गया जिस कर्माशय में से क्लेश समाप्त हो गया हुआ जब कर्म कर रहे हैं परंतु उसमें से क्लेश समाप्त हो गया है तो अपनी क्लेश जो है वो विपाक प्ररोही नहीं होता है और न प्रसंख्यानात और प्रसंख्यान से दग्ध क्लेश बीज भाव को प्राप्त हुआ जो कर्माशय है वह विपाक प्ररोही होता मतलब दोनों विपाक प्ररोही नहीं होते ये जन्म आयु और भोग को नहीं देते तो क्लेश रहित या विवेक ख्याति से दग्ध क्लेश बीज वाला कर्माशय ये जो है विपाक प्ररोही नहीं होता है जन्म आयु भोग को देने वाला नहीं होता समझ गया जी अब आगे करें कि शौच विपाक स्त्रिविधो वह जो विपाक है वह कर्माशय का जो फल है क्लेश मूलक कर्माशय का जो फल है वह तीन प्रकार का त्रिविध तीन प्रकार का होता है कौन कौन से जाति आयु और भोग जाति जन्म आयु जीवनावधि जो है और भोग सुख दुख के साधन ये तीन प्रकार वाला होता है ये विपाक तो तो तो इदम विचार्य थे तो अब इस पर इस विषय में यह विचारा जा रहा है मैंने कर्माशय का विपाक जाति आयु भोग जो होता है क्लेश मूलक कर्माशय का विपाक जाति आयु भोग होता है इसके इस विषय में अब विचार किया जा रहा है क्या विचार किया जा रहा है कि एकम कर्म एक जन्म कारणम अथ एकम कर्म अनेकम जन्म आक्षेपति इति बोल रहे कि क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है हमने एक कर्म किया उसे एक जन्म मिला हमने दूसरा कर्म किया उसे दूसरा जन्म मिला हमने तीसरा कर्म किया उसे तीसरा जन्म मिला हमने चौथा कर्म किया उसे चौथा जन्म एक एक जो कर्म है वह एक जन्म का कारण होता है या एक कर्म अनेक जन्म का कारण होता है हम एक कर्म किया और उसने अनेक जन्मों को दिया एक तो ये है प्रश्न समझ में आया जी हाँ जी क्योंकि जो कर्म कर्माशय ही जन्म आयु हो है ना जी तो बोल रहे हैं कि क्या एक कर्म हमने किया एक कर्म किया क्लेश मूलक जो कर्म है क्या हमने एक कर्म किया और वह एक कर्म एक जन्म का कारण होता है या एक कर्म अनेक जन्म का कारण होता अनेक जन्म को आक्षिप्त करता अनेक जन्म को अनेक जन्म को देता है इति एक तो द्वितीय विचार है, ना दूसरा जो विकल्प है दूसरा जो विचार है किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्त निर्वर्तयती अथ अनेकम कर्म एक कम जन्म इति दूसरे प्रकार का जो विकल्प है दूसरे प्रकार का जो विचारना है विचार है वो है कि क्या अनेक कर्म अनेक जन्म को देता है अनेक जन्म को सिद्ध करता निर्वर्ते मैंने सिद्ध करता है देता है उत्पन्न करता है अनेक जन्म को सिद्ध करता है अनेक जन्म को उत्पन्न करता है अनेक जन्म को देता है या अथया अथवाने यहाँ पर या अर्थ है अथया अनेकम कर्म एकम जन्मे अनेक कर्म किया जाता है और अनेक कर्म जो है एक जन्म को सिद्ध करता है एक जन्म को देता है तो चार प्रकार के यहां पर प्रश्न हो गए एक हुआ क्या एक कर्म एक जन्म को देता है अर्थात एक एक कर्म एक जन्म को देता है या एक कर्म अनेक जन्म को देता है एक तो ये विचार हुआ प्रश्न ये हुआ दूसरा यह है कि क्या अनेक कर्म अनेक जन्म को देता है या अनेक कर्म एक जन्म को देता है प्रश्न समझ में आया जी हां जी तो और भी कोई जुड़े हुए ना शायद अभी जुड़े थे आ, एक व्यक्ति तो जरूर जुड़े शायद या तो वसुधा जी हैं या आ, जो भी है आचार्य जी मैं कौन अरे तो समझ में आ रहा किताब सामने रखी हो नहीं हाँ जी आचार्य जी रखी हुई है समझ में आ रहा है समझ में हाँ तो सत्र विचारे थे इस विषय में ये विचारा जा रहा है कि किम एकम कर्म एकम से जन्म कारणम क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है या एक कर्म अनेक जन्म को देता है आक्षेपति आक्षेप करता है दूसरे प्रकार का विचार है तो इसमें दो हो गया विचार अब दूसरे प्रकार का विचार में है क्या किम अनेकम कर्म अनेकम जन्म निर्वर्त क्या अनेक कर्म अनेक जन्म को सिद्ध करता है देता है या अनेक कर्म एक जन्म को देता है सिद्ध करता है तो अब उसमें से एक एक पर विचार कर रहे हैं एक एक पर विचार कर रहे हैं क्या बोलते हैं न ताबत एकम कर्म एकस जन्मना न कारण पहले जो पहला जो ये था विचारना था कि भाई एक कर्म क्या एक कर्म एक जन्म को देता है अर्थात एक एक कर्म एक एक जन्म को देता है तो उसका होते है तो पहला तावत माने तो पहला पहले वाला जो विचार है बोलते है एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं हो सकता एक कर्म एक जन्म का कारण एक कर्म एक जन्म का कारण नहीं हो सकता बोलते कस्मात क्यों माने एक कर्म एक जन्म का हुआ फिर जो दूसरा कर्म क्या वो भी दूसरे दूसरे जन्म का मतलब एक एक कर्म एक एक जन्म का कारण नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता कस्मात क्यों नहीं हो सकता तो उत्तर करें कि अनादि काल असंख्यय से अवशिष्टस्य कर्म न सांपिक फल क्रमानियम अनाश्वासो लोकस्य प्रसक्त बोल रहे हैं कि इसलिए नहीं हो सकता कि भाई अनादिकाल से संचित जो कर्म है माना अनादिकाल प्रचित कर्मण का विशेषण है तो अनादिकाल से जो संचित एकत्रित इकट्ठे हुए संचित जो कर्म है और असंख्यय से अवशिष्ट से और जो असंख्यय जिसको गिन नहीं सकते जिन कर्मों को तो असंख्यय जो अवशिष्ट है बचे हुए जिसको अभी भोगा नहीं गया हुआ है एक तो संचित है अनादिकाल से संचित अनादिकाल से संचित और असंख्य अवशिष्ट बचे हुए कर्म और सांप्रतिक और सांप्रतिक जो कर्म है वर्तमान का जो कर्म है जो वर्तमान समय करते हैं इस कर्म का कर्म का जो फल है उस फल के कर्म का नियम न होने से अनियम अनाश्वासो लोक जो है जनता जो है उस जनता का नाश्वास की प्रसिद्धि होगी माने जनता का विश्वास उठ जाएगा कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाम कर्म का फल जो है जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस कराखा चाक इत्यादि जो कहा है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है ये जो लोगों में विश्वास है वो विश्वास समाप्त हो जाएगा तो विश्वास समाप्त हो जाएगा कि देखो एक तो अनादिकाल से संजित जो कर्म है और जिसको हमने असंख्य गिनती नहीं है जो अवशिष्ट जो अवशिष्ट जो कर्म है वो और इस समय तो भाई इतने जो कर्म एक एक कर्म एक एक फल को देगा तो अनादिकाल से संचित बचे हुए जो कर्म हैं जिसको अभी नहीं भोगे हैं तो एक एक कर्म वो कब फल देगा वो फल कब देगा और इस समय जो हम कर्म कर रहे हैं तो ये भी अनेक कर्मों को अनेक कर्म कर रहे हैं तो ये के कर्म कब कब कब फल देगा कब इसकी बारी आएगी तो इसमें फल का जो कर्म का कोई नियम ही नहीं हो पाएगा इसलिए करें कि यहाँ पर फल क्रम अनियम आप ये जो वर्तमान का जो कर्म है का जो है फल के जो क्रम है कब किसका दिया जाएगा ये फल क्रम का नियम न होने से अनश्वास हो मान अविश्वास अनश्वास माने हो गया अविश्वास अनश्वास लोकस, लोकस अनश्वास प्रसक्त है लोक का जनता का व्यक्ति का अनश्वास प्रसक्त होगा ने अविश्वास हो जाएगा उस पर से विश्वास उठ जाएगा कर्मफल से समझ गया जी हाँ जी इसलिए वो ठीक नहीं है अर्थात ये ठीक नहीं है कि एक एक कर्म एक एक जन्म को देता है ये ठीक नहीं है असच अनिष्ठ इसलिए बोल रहे हैं और वह अनिष्ट है अभिष्ट नहीं है वो ठीक नहीं है अनिष्ट मैने ठीक नहीं है अब दूसरा कह न च एकम कर्म अनेकस जन्म न कारणम दूसरा जो सिद्धांत दूसरा जो मैंने विचार था कि क्या एक कर्म अनेक जन्म का कारण है क्या एक कर्म अनेक जन्म का कारण है तो बोल रहे हैं कि न च एकम अनेक कर्म अनेकस जन्म न कारणम माने एक कर्म जो है अनेक जन्म का कारण नहीं हो सकता फिर प्रश्न पूछ अकस्मात क्यों नहीं एक कर्म अनेक जन्म का कारण हो सकता तो बोल रहे हैं कि अनेकु कर्मसु एक कर्म अनेक जन्म कारणिष्ट से पाक फला भाव प्रसि मैने चक्त स चापी अनिष्ठा होना सी तो दूसरा जो था कि भाई कि क्या एक कर्म अनेक जन्म को देता है बोलने ये भी ठीक नहीं है एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं हो सकता क्यों नहीं सकता कि भाई जो है एक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं हो सकता क्यों नहीं सकता क्योंकि अनेक सु कर्म जो अनेक कर्म हैं बहुत सारे कर्म हैं हम जब भी जन्म दो तो बहुत सारे कर्म करते हैं तो अनेक जो कर्म है अनेक कर्मों के मध्य में जितने भी कर्म है यहाँ पर निर्धारण सप्तमी है निर्धारण में सप्तमी से ध्यान रखेगा अनेक सुमसु में निर्धारण सप्तमी है जैसे मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है मनुष्य शु राम मनुष्यों के बीच में राम है तो ऐसे ही अनेक निर्धारण सप्तमी है कि अनेकों कर्मों के बीच में ऐसा एकम एकम एव कर्म एक एक ही कर्म मान अनेक कर्मों के बीच में जो एक एक कर्म एक एक ही कर्म अनेक जन्म का कारण मैने एक कर्म अनेक जन्म का कारण हो गया मने अनेक हमने कर्म किया अनेक कर्म से जो एक कर्म है वो अनेक जन्म का कारण हुआ फिर दूसरा जो कर्म किया वो भी अनेक जन्म का कारण हुआ तीसरा भी किया वो अनेक जन्म का कारण हुआ तो बोल रहे हैं कि एक एक जो कर्म है एक ही कम में वह कर्म एक एक ही कर्म अनेक जन्म का कारणम अनेक जन्म का कारणम अनेक जन्म का कारण होगा तो अवशिष्ट कर्मशय मैंने जो अवशिष्ट जो कर्म है मैं जब एक ही कर्म अनेक जन्म का कारण होगा तो जब हम कर्म करते हैं तो बहुत सारे कर्म करते हैं तो उसका जो कर्म आशय एक ही कर्म अनेक जन्म का कारण होगा तो दूसरा बता हुआ कर्म का क्या होगा उसके फल का अभाव हो गया ना जी पहले एक ही जन्म अनेक कर्म को लेगा फिर जो है दूसरा कर्म फिर मने फल का मन एक ही कर्म जब अनेक कर्म जन्म को दे रहा है तो फिर जो है अवशिष्ट जो बचा हुआ जो कर्म है बसा, बसा, बसा, बचा हुआ जो कर्माश है कर्मो का जो समूह है कर्म है उसका विपाक काल का अभाव प्रसक्त होगा मान विपाक जो फल का जो समय है टाइम है उसका अभाव की प्रसक्ति होगी उसका अभाव प्रसक्त होगा प्राप्त होगा क्योंकि तो वह एक ही अभी अनेक जन्म को दे रहा है तो दूसरा मैंने दूसरा का टाइम कब आना है इसलिए करे कि विपाक काला अभाव प्रसक्त विपाक के समय जो टाइम है फल का जो टाइम है उसका भी प्रसक्त होगा तो ये अभाव जो प्रसक्त होगा लोक में उसमें भी अविश्वास हो जाएगा इसलिए सच अपनी अनिष्ट यह भी अनिष्ट है ये भी ठीक नहीं है समझ आया जी हाँ जी भाई एक ही जब अनेक जन्मों को अभी दे देगा तो दूसरा का कब बारी आएगी तो उसके फल का अभाव हुआ कि नहीं विपाक के जो फल है विपाक रूपी जो फल है तो उस जन्म आयु भोग तो उसके समय का अभाव की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी होगी हाँ जी इस रूप में क्योंकि हाँ, एक ही अभी अनेक जन्म दे रहा है एक ही कर्म अनेक जन्म को दे रहा तो दूसरा का कब होगा तो दूसरे तो विपाक के अवशिष्ट बचे हुए जो है उसके बचे हुए कर्म के विपाक के काल का अभाव हो जाएगा अभाव की प्रसक्ति होगी इसलिए यह भी अनिष्ठ है ये भी ठीक नहीं है अब जो है तीसरा तीसरा जो विचारना है कि न स अनेकम कर्म अनेक जन्म न कारणम बोलने कि अनेकम कर्म जो अनेक कर्म है अनेक जो कर्म है वो अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं हो सकता माने अनेक कर्म अनेक जन्म को माने था ना कि क्या अनेक कर्म अनेक जन्म को देता है अनेक जन्म का कारण है तो अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण नहीं है कसमात क्यों नहीं है मतलब संभव अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण तो अनेक कर्म अनेक जन्म होगा अनेक जन्म को देगा माने अनेक कर्म अनेक माने अधिक मैंने विविध प्रकार के जो अनेक जो कर्म हुए वह जब अनेक को देगा तो एक साथ तो संभव है नहीं भाई अनेक कर्म अनेक अने जन्म को दिया तो अनेक एक साथ सभी सा, जन्म तो संभव है ही नहीं जब अनेक कर्म अनेक जन्म अने को देगा तो अनेक कर्म अनेकस जन्म अने कारण न भविष्यति क्यों क्योंकि तब अनेकम जन्म उपन्न सुनती भाई अनेक जन्म तो एक साथ तो हो ही नहीं सकता तो क्रमे तो क्रम से ही होगा भाई अनेक जन्म एक साथ तो होगा नहीं तो फिर क्रम से ही होगा तो क्रमे ने भी तो क्रम से ही होगा और क्रम से जो होगा तो साब पूर्व दोषानुसंग तो जैसे पूर्व में पहले वाले पक्ष में दोष था कि क्या एक कर्म एक जन्म का कारण है तो एक कर्म एक जन्म का कारण तो दूसरा कर्म दूसरे जन्म का तीसरा जन्म कर्म तीसरे जन्म का तो इस प्रकार जो ये होगा तो उसमें जैसे दोष आ रहा था दी कि जैसे कि एक कर्म एक जन्म का कारण हुआ दूसरा कर्म दूसरे जन्म का कारण हुआ तो ये इसमें ये इसमें आ रहा था कि भाई अनादिकाल से संचित जो असख्य जो अवशिष्ट और वर्तमान का जो है इसके फल के कर्म का नियम नहीं होने से लोगों का अविश्वास हो जाएगा वैसे ही ऐसे ही यहाँ पर भी अविश्वास हो जाएगा क्योंकि तो अनेक जन्म अनेक अनेक क्या बोलते अनेक कर्म अनेक जन्म का कारण माना जाएगा तो एक साथ तो जन्म होगा नहीं तो वह क्रम से ही होगा तो क्रम से होगा तो भाई पहले का पहला क्रम दूसरे का दूसरे, होगा तो बने फल के क्रम का नियमन ही नहीं हो पाएगा इसलिए पहले में जैसा दोष है वैसे ही इसमें भी दोष हो जाएगा इसलिए ये भी ठीक नहीं इसलिए तथा पूर्व दोष अनुसंग वैसे ही जो है पूर्व दोष पूर्व दोष के समान पूर्व दोष का अनुसंग इसमें पूर्व दोष का अनुसंग हो जाता है पूर्व दोष से युक्त हो जाता है जैसे पूर्व दोष हो जाता है। तो अब सिद्धांत रूप में बता रहे हैं जो वास्तविक है पुण्य पुण्य पुन्य कर्माशय प्रचयो विचित्र प्रधानोपसर्जन भावे नवस्थित प्रायणाभिव्यक्त एक प्रघट के न मिलता मरणम प्रसाध्य समूर्त एकमेव जन्म करोति एक जन्म करोति बोल रहे हैं कि इसीलिए जन्म और प्रायण जन्म और प्रायण कहते हैं मृत्यु प्रायण कहते हैं प्रायण का मतलब तो प्र और अयत धातु है प्रकृत रूप से अनुगति प्रायण हुआ तो प्राण प्राण माने मृत्यु तो जन्म और प्राण तो मृत्यु के बीच में अंतरे माने बीच में जन्म और मृत्यु के बीच में जो किया हुआ कृत पुण्य पुण्य कर्माशय प्रचयो पुण्य और अपुण्य रूपी जो कर्माशय है कर्माशयों का जो संचय है कर्मों के समूह का जो संचय है विचित्र ये विचित्र है, विचित्र है ये आश्चर्य है तो ये मृत्यु जब हम जन्मते हैं और जब मरते हैं इसके बीच में जितने भी पुण्य पुण्य जो कर्माशयों का जो समूह है कर्माशयों का जो संचय है ये विचित्र जो संचय विचित्र प्रधानोपन सर्जन न अवस्थित कुछ कर्म प्रधान मुख्य और कुछ कर्म गौण तो प्रधान और गौण भाव से जो स्थित अवस्थित और प्रायणा भी व्यक्त मृत्यु के समय प्रायण कहते हैं जो मृत्यु तो यहाँ पर मृत्यु माने मृत्यु के समय जब व्यक्ति मर रहा होता है मरते समय अभी मरा नहीं है मरते समय प्रा... मैंने प्रायणाभि व्यक्त मैंने मरते समय मरण काल में मरने समय में वह अभिव्यक्त होता है वह कर्माशय प्रकट होता है प्र... माने वह प्रकट होता है कर्माशय जो है वो प्रकट होता है तो वह क्या अभिव्यक्त एक प्रघट के न मिलित प्रे मिल प्रघट प्रघट कहते हैं गठर को प्रघट्ट का मतलब क्या है जी गठर गठर को समूह जैसे हम गठर किसी चीज का बांधते हैं ना जी जैसे बोझ इत्यादि बांधते गठर जो गठर समझते हैं ना हाँ जी नहीं बिल्कुल समझते हैं हाँ तो, तो ये बांध बा... देते कई गन्नों को इकट्ठा हाँ, तो ऐसे ही हम जन्म और मृत्यु के समय में जो कर्म करते हैं पुण्य या पाप रूपी जो कर्म करते हैं उसका जो समूह जो उसका जो कर्माशयों का समूह का जो संचय है वह जो विचित्र जो है चित्र विचित्र जो ये आश्चर्यजनक जो है कोई गौन रूप से मुख्य रूप से भाव से अवस्थित जो है मृत्यु के समय में गठर के रूप में जो है मिल करके एक साथ मिल करके मरणम प्रसाद मिल गया और मरण को सिद्ध करके अब मर गया है मरने से पहले वह अभिगट हुआ वह से इकट्ठा हो गया पूरा पूरा जन्म से लेकर के मृत्यु परंत के जितने भी कर्माशय हैं वह संचय है कर्माशयों का जो संचय है वह सब एक गठर के रूप में मिल गया और मिल करके मृत्यु के सिद्ध करके मरण को मृत्यु को सिद्ध किया और मृत्यु को सिद्ध करके समूर्चित एकमेव जन्म करो थी मने समूर्चित हुआ मने मिला हुआ घुले मिले हुए घुला मिला हुआ वह जो है वह सम्मूर्त का मतलब हुआ कि घुला मिला हुआ एक मने मैने तो कह सकते हैं समूर्छित का मतलब घुला मिला हुआ जैसे कि जैसे कि हम दूध में चीनी को मिला दें, तो घुल गया तो दूध और चीनी एकाकार हो गया कि नहीं जी। दूध में नमक को मिला दूध और नमक एकाकार हो गया कि नहीं? दूध अलग है नमक अलग है परंतु वह जब उसमें मिल गया तो उसमें नमक दिखता है पानी में बिना या दूध दूध में चीनी दिखता है नहीं दिखता ना तो ऐसे घुले मिले एकाकार समुचित का यथ हुआ सम्यकया मूर्छित मूर्छित का मतलब जैसे बेहोशी लोक भाषा में बेहोशी होता है ना जी हाँ जी मूर्छित हुआ बेहोशी को प्राप्त हुआ तो यहाँ पर क्या है एक तो हुआ कि अलग अलग दिखना कर्माशयों का अलग अलग दिखना वो अलग अलग नहीं दिखा हुआ है वो सब एक साथ ऐसा मिला हुआ है कि मानो कि वह बेहोश पड़ा हुआ है अलग अलग है ही नहीं वह अलग वह छित समूर्म्य रूप से मूर्छित हुआ मूर्छित हुआ मैंने लोक व्यवहार में मूर्छित करता बेहोश हुआ हाँ बेहोश को प्राप्त हुआ तो यहाँ पर समूर्चित मतलब हुआ कि एकाकार हुआ अलग अलग नहीं है तो एकाकार हुआ एक में वो जन्म करते एक ही जन्म को करता है अनेक जन्म को नहीं करता समझ गया जी हाँ जी तो बस यही है मैने वह मृत्यु के समय में जन्म और मृत्यु के बीच में हमने जो भी कर्म किए हैं वो मृत्यु के समय में सब इकट्ठा हो जाता है गठर के रूप में इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर के एक ही भूत होकर इकट्ठा हुआ गठर के रूप में और वह एकाकार होकर के जो है एक जन्म को जब मर गया व्यक्ति तो मरणम प्रसाद दिया मरण को सिद्ध करके वह जन्म देता है अर्थात वह आ, क्या बोलते हैं कि मरण को प्रसाद करके वह एक ही भूत हुआ मैंने एकाकार हुआ जो है एक ही जन्म को देता है अनेक जन्म को नहीं करता एक ही जन्म करता है समझ गया जी जी। आगे करें तत् जन्म तीन कर्म नब्धायुषकम भवति तत्सा जन्म और वही जो वह जो जन्म है वो जन्म हुआ है वह जन्म है। कर्म न उसी कर्म से वो जो कर्म है वो जो आ, एक इकट्ठा रूप में जो है एकाकार रूप में जो कर्माशय था वह जो कर्म है उसी कर्म के द्वारा वह जो जन्म है लब का कम मने आयु को प्राप्त करता है वह जन्म जो है लब्ध आयु वाला होता है मने लब्ध बने प्राप्त लब्ध बने क्या होता है तो लब्ध आयुष कम भवती मने उसी कर्म के द्वारा वह जन्म जैसा उसने कर्म किया जन्म से मृत्यु पर्यंत तक वह जो एकत्रित हुआ उसी के द्वारा जो जन्म हुआ और वह जन्म जो उसी कर्म के द्वारा आयु वाला होता है आयु को प्राप्त करने वाला होता है और श्री ते आयुषी तेनेव नहीं व कर्मणा भोग संपद्य और तस्वीन आयुषी और उसी आयु में वो जो आयु मिला उस कर्म के द्वारा उस कर्माशय के द्वारा उस कर्म के द्वारा वो उसी आयु में उसी कर्म के द्वारा भोग की भी प्राप्ति होती है भोग भी संपादित होता है भोग संपादित है माने सुख दुख के जो साधन है वो भी उसी कर्म के द्वारा संपादित होता है समझ गया हाँ जी उसी भोग के द्वारा संपादित होता है इसका मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि भाई जितना मिल गया है उतना ही होगा उससे अधिक नहीं होगा वो तो मिला है हाँ जी वो जो मिला उसको बदल सकता है व्यक्ति अगर हाँ वो जो वो तो मिला है वो तो मिला है अब यह है कि हम अपने वर्तमान सांप्रतिक जो कर्म है इसके द्वारा हम बढ़ा भी सकते हैं और इसके द्वारा हम घटा भी सकते हैं इसके द्वारा हम भोग के साधन को बढ़ा भी सकते हैं सांप्रतिक कर्म के द्वारा और साम्प्रतिक कर्म के द्वारा हम भोग को घटा भी सकते है सुख सुख के साधन को समझ दिया जी हाँ जी ये, ये जो बात कही जा रही है वह जो क्लेश मूलक कर्माश है जब मृत्यु के समय वह जब इकट्ठा हुआ प्रघट्ट रूप में गठर के रूप में और एकाकार होकर एकाकार जो हो गया तो वो उस समय जो जन्म दिया है तो उसी के आधार पर जन्म हुआ और उसी के आधार पर आयु मिला और उसी के आधार पर भोग मिला भोग के साधन मिले हैं परंतु जैसे जैसे सांप्रतिक कर्म करता वर्तमान समय में कर्म को करता जाएगा करता जाएगा वैसे ही उसका आयु बढ़ भी सकता है जन्म तो वही रहेगा परंतु आयु बढ़ भी सकता है घट भी सकता है साधन बढ़ भी सकता है घट भी सकता है समझ गए हाँ जी वो तो असौ कर्माशयो जन्म आयुर्भोग हेतु तो त्रि विपाक को यह जो कर्माशय है जन्म आयु और भोग के हेतु है मने जन्म आयु भोग के कारण है समझे हाँ ये कर्माशय जन्म आयु भोग के कारण होने के कारण त्रि को अवधि को त्रि कहा जाता है कर्माशय का दूसरा नाम त्रि हो गया कर्माशय का दूसरा नाम क्या है जी त्री तीन फल वाला, तीन फल वाला। तभी जाती आयु भोग वाला अभी अत एक कर्माशय इसीलिए कर्मा एक भविक होता है ऐसा कहा गया है कर्माशय एक जन्म देने वाला होता है कर्माशय अनेक जन्म देने वाला नहीं होता, नहीं होता है वो जो कर्मों का समूह जो है एक भविक होता है एक जन्म को प्रदान करता है मने अनेक जो कर्म है वह मिलकर कर्मों का जो समूह है वह एक जन्म को देने वाला है अनेक जन्म को देने वाला नहीं है इसलिए कर्माशय एक भवि कह कर्माशय एक भविक होता है एक भविक कह उ एक भविक कहा गया कर्माशय को एक भविक कहा गया है क्या कहा गया जी एक, एक, भविक एक भविक कहा गया है अब आगे है दृष्ट जन्म वेदनीय तू एक भी भोग हेतु बोल रहे हैं, पीछे जो दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है मने दृष्ट जन्म में वर्तमान जो जन्म में फल को देने वाला जो कर्माशय है अनुभव के योग्य फल वाला जो कर्माशय है वह एक विपाकार एक फल को आरंभ करने वाला होता है भोग हेतु आप भोग हेतु होने के कारण मने भोग हेतु होने के कारण एक, एक फल, एक फल का प्राय है कि दृष्ट जन्म वर्तमान जो जन्म है इस दृष्ट जन्म में जो कर्माशय है हम वर्तमान समय में जो कर्म करते हैं तो दृष्ट जन्म में कर्माशय एक विपाकार होता है एक विपाकार एक विपाक को एक फल को आरंभ करने वाला होता है वह भोग रूपी फल को आरंभ करने वाला होता है क्योंकि तो तो उसका भोग हेतु होने से भोग कारण होने के कारण भोग कारण है तो एक विपाकार होता है वह भोग के हेतु है वह कर्माशय समझ गया जी हाँ जी मैं दृष्ट जन्म वेदनीय जो कर्माशय है वर्तमान समय में सांप्रतिक जो हम कर्म करते हैं हमने कर्म किया और इसी समय जो फल मिलेगा तो दृष्ट जन्म में फल को फल प्रदान करने वाला जो कर्माशय है वह भोग के हेतु होने से क्योंकि तो हम जो वर्तमान समय में कर्म करेंगे वो हमें भोग देगा कि नहीं देगा हाँ जी हम यदि मान लीजिए चावल बनाएंगे चावल बनाने का कर्म करेंगे तो हमें भूख हमारी मिटेगी कि नहीं मिटेगी जरूर मिटेगी हाँ जी तो दृष्ट जन्म में फल देने वाला जो कर्माशय है वो कर्माशय भोग के कारण होने के कारण एक विपाकार है एक विपाक भोग को देता है ऐसा हो सकता है कि अभी हमें तो वर्तमान बचपन में हमने जिस समय जन्म मिला उस समय तो जन्म आयु भोग हुआ ही परंतु वर्तमान दृश्य जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं ये जो है इसमें एक विपाकार हो सकता है भोग जो है भोग अधिक हो सकता है या हम हमें उस समय Uh, हमें जो बताया गया जो हमें जन्म के समय में कर्माशय जो था वो जन्म आयु जो भोग दिया अब यदि हम कर्म ऐसा नहीं करेंगे तो घट भी सकता है वह भोग हमारा भोग का जो साधन है वह घट भी सकता है बढ़ भी सकता है इस बात को कह रहे हैं कि दृश्य जन्म वेदनीय कर्माशय जो है एक विपाकार होता है क्यों होता है क्योंकि क्यों भोग का वह हेतु है इसीलिए और फिर बोलते हैं द्विविपाकार भोग भोगायु हेतु नंदीश्वर नंदीश्वर थी। अब यहाँ पर देख लीजिए जो पौराणिक लोग इससे दो चीज ध्यान में रखिएगा एक तो यदि मैं समझा देता हूं कि बोल रहे की दृश्य जनवेदनीय जो करवाते हैं दो विपाक को दो फल को आरंभ करने वाला होता है एक भोग को आरंभ करने वाला होता है एक आयु को आरम्भ करने वाला होता है अर्थात वर्तमान समय में हम यदि क्या बोलते हैं कि कर्म करेंगे आयु बढ़ाने वाले कर्म करेंगे या साधन बढ़ाने वाले कर्म करेंगे तो हमें आयु भी बढ़ सकता है और साधन भी बढ़ सकता है भले ही हमें जन्म के समय भले ही जन्म के समय जो कर्माशय हुआ था उसके अहत हमें जन्म आयु भोग मिला ठीक है मिला परंतु यदि हम कर्म करेंगे यदि हमारे माता पिता हम छोटे बच्चे हैं पर तो कर्म का जो कहते हैं परंतु कर्म्यु होगी ऐसे जीवन में लिखा हुआ था यदि कर्म करेंगे उस तरीके से चलेगा आयुर्वेद इत्यादि के आधार पर तो उसकी आयु बढ़ भी सकती है इसलिए करें कि यहाँ पर द्विविपाकार भोग आयु हेतु मने दृष्ट जन्म वेदनीय कर्मा से जो है था, दो फल को आरंभ करने वाला होता है आयु को और आ, क्या कहते हैं आयु और भोग के साधन को आयु और भोग को आरंभ करने वाला होता है।, है क्यों होता है क्योंकि तो आयु और भोग के हेतु है वो ये जो वर्तमान का जो कर्म है दृश्य जन्मीय जन्म, जन्म वेदनीय जो कर्मों का समूह है वो भोग का भी हेतु है क्योंकि वही भोग कराता है भोग के साधन कर्म ही व्यक्ति को भोग दिलाता है भोग के साधन दिलाता है हाथ पर हाथ बैठ के रहेगा तो थो गाड़ी थोड़े खरीद लेगा हाथ धर के बैठ के रहेगा तो क्या घर थोड़े खरीद लेगा तो वह कर्म जो है वह कर्म ही भोग दिलाता है वह कर्म ही व्यक्ति को आयु भी दिलाता है समझ तो गए जैसे कैसे तो बोल रहे हैं कि नंदीश्वर मत जैसे नंदीश्वर को नंदीश्वर को जन्म वही था जो व्यक्ति पौराणिक लोग ये व्याख्या करते हैं या किसी पुस्तक में पढ़ेंगे कि भाई नंदीश्वर ने क्या किया नंदी नंदीश्वर नंदीश्वर ने क्या किया नंदीश्वर जो है मनुष्य था उसने ऐसा कर्म किया तो शरीर को त्याग दिया और क्या करके देवता को प्राप्त हो गया कहा शरीर को त्यागने की बात कही जा रही है यहाँ पर तो दो द्वि विपाक आरम्भी कर रहा है जन्म की तो बात कही नहीं जा रही है इसका उतर जन्म वही है की नहीं समझा उसकी आज वो साधारण से देवता बन गया है उसकी भोग अच्छे हो गए हैं आयु भी बढ़ सकती है साथ में दोनों आ, भोग अच्छे हो गए तो उदाहरण दिया जा रहा है नहीं समझे समझ गए मन उस पौराणिक को ये जो है मान मुहतोड़ जवाब है ये जैसे किसी के चाटे मैंने गाल में चाटे मारना वही है जो व्यक्ति पुराण का उदाहरण देकर के कह कि नहीं वो शरीर को त्याग करके सांप बन गया ना उस जो इंद्रकार देवों का जो इंद्र था राजा था और वो आ, उसको किया रागस्त ने जो सांप दिया और वो जो सांप बन गया भाई कहा जन्म को तो जब वो सांप बन गया तो जन्म को त्याग दिया कि नहीं त्याग दिया तो तब तो, तो, तो त्रिविपाकी हो गया फिर हाँ जी तो इसीलिए वो गलत है यहाँ पर भी भी में कह द्विविपा कि जैसे नंदीश्वर जो है मनुष्य को अपना जो ऐसा कर्म किया कि जिसके कारण उसका भोग और आयु बढ़ गया वो देवत्व को प्राप्त कर लिया और नहुष जैसे जो है देवों का जो र, देवताओं का जो राजा था वह नहुष जैसे वह ऐसा कर्म किया नीच कर्म किया गलत कार्य किया कि वह जो है निम्नता को प्राप्त हो गया तीज अर्थात वह निम्न हो गया वह मन से नीच हो गया अपने उसको पद से उतार दिया गया यही तो यहाँ पर मन कहने का अभिप्राय है उसका भोग कम हो गया उसकी आयु की कमी हो गई ना उसकी और नंदी की बढ़ गई समझाया जी हाँ जी तो ये इसमें बताया है तो अब समय भी हो गया है यहाँ तक में किसी को यदि कोई शंका हो तो पूछिए न जी आपको समझ में आया हाँ जी आचारी जी सब समझ में आ गया कोई शंका नहीं है चलिए मंत्र पाठ करें। हाँ जी ओर्ण पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णमो दूर्णस्य पूर्णमादायवशिष्य ओम शांति शांति शांति चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते नमस्ते नमस्ते